द्रं कर्णे स्त्रे भद्रं पशे मजा स्त्रेषारुशा ओ शांति शांति शांति अथर्वेदी मानव की तारिका अलाद शांति प्रक्रे चौबीसवें कारिका के ऊपर कुछ विचार हुआ विचार आरंभ चल रहा है जिसमें बौद्धों के जो चार मत है माध्यमिक योगाचार सवत्रांतिक वैभाषिक चार में से एक तो सुननेवादी है माध्यमिक कुछ भी नहीं है वो तो कुछ नहीं है कल्पित है सारा संसार कल्पित है अभाव सुनने में कल्पित है ऐसा मामना है वो है कुछ भी नहीं विज्ञान भी नहीं है कुछ भी नहीं, नहीं है न विषय है न विषय है कुछ भी नहीं है शून्य है शून्य में कल्पना है यह माध्यमिक मत है मुख्य मत माना जाता है दूसरा है योगाचार मत सुनने में कल्पना नहीं की जा सकती है कल्पना का अधिष्ठान सत्य हुआ करता है हम सर्व की कल्पना करते हैं रज्जू होने पर करते हैं चांदी की कल्पना कल्पना करते हैं सुक्ति के होने पर करते हैं जल की कल्पना करते हैं मरुभूमि के होने पर अधिष्ठान सत्य होता है तब कल्पना होती है तो निर्धि में कल्पना नहीं हो सकती है सुनने में सुनने माने कुछ भी नहीं है उसमें क्या कल्पना होगी जगत की वो ठीक नहीं है एक विज्ञान है क्षणित विज्ञान है वो विज्ञान दो रूप में होता है एक भीतर में अहम अहम की धारा चलती है और एक बाहर इधम इदम की धारा चलती है वो तो विज्ञान की धारा है एक अहम अहम वो भी क्षणिक है प्रत्यक्षण बदलता है तो अहम चलता रहेगा प्रत्यक्षण बदलता रहेगा क्षणिक विज्ञान है एक ईदम ईदम करके ईदम अयम घटा अयम पटा इत्यादि तो बाहर की वृत्ति बनती है बाह्य वस्तु तो नहीं है वो तो विज्ञान ही आकार बना लेता है कोई बाह्य वस्तु नहीं है ना भीतर कोई भी वस्तु है ना कोई बाहर वस्तु है केवल एक विज्ञान है वह भीतर भी एक धारा चलाता है बाहर भी उसकी धारा चलती है एक अहम अहम जैसे सुशुक्ति आदि में अहम अहम होता है विज्ञान की धारा है और एक इदम निदम बाह्य पदार्थ जैसा लगता है बाह्य पदार्थ किसमते हैं लाभ करते हैं तो एक विज्ञानवादी है ये है योगाचार तीसरे बाल आते हैं तीसरे और चौथे जो है बाह्यार्थ का भी स्वीकार करते हैं, हैं। सव्रांतिक और वह वार्षिक बाह्यार्थ अगर न हो तो विज्ञान में नाना रूप नहीं आना चाहिए कभी नीलाकार कभी तो का आकार धारण करता है और वस्तु न हो तो विज्ञान का आकार एक ही होना चाहिए आकृति नहीं बदलना चाहिए कभी रक्ताकार आएगा कभी नीलाकार कभी पिताकार सभी श्रेताकार ऐसे आकार आता है विज्ञान में इसके मतलब बाह्य वस्तु भी है अगर बाह्य वस्तु न होता विज्ञान के आकार एक ही होना चाहिए था बदलना नहीं चाहिए आकार बदल जाता है निर्विषय होता स्थिति में तो एक ही आकृति होना चाहिए जो भी होगा उसको एक आकार होगा आकार बदल जाता है कभी बृहद आकार बनता है कभी स्वल्प आकार बनता वस्तु के अधीन है वो तो बाह्य वस्तु भी है किन्तु तो संतरांत कहना है बाह्य वस्तु के मानना तो पड़ेगा क्षणित भी वस्तु को मानना पड़ेगा नहीं तो विज्ञान में आकृति बदलना संबंध है आकृति बदल जाती है कभी लीला कभी पीला आकार बनाता है वृत्ति को विज्ञान बोलना है तो वृत्ति बदलती है तो वृत्ति वाले विषय में हो तो वृत्ति नहीं बदलनी चाहिए एक ही वृत्ति होनी चाहिए वृत्ति बदलती है तो, तो प्रत्यक्ष प्रमाण का तो भरोसा नहीं है सरा प्रत्यक्ष प्रमाण ने कई जगह हमें धोखा दिया है सरपंद समझ के गए रजिब मिले हाथ चांदी समझ करके प्रवृत्ति में चल पड़े किंतु तो सुप्ति का टुकड़ा मिला प्रत्यक्ष प्रमाण बोल रहा था इधम रजतम ऐसा बोल रहा था से इंद्रिया ध्यानम प्रत्यक्षम उसको रजत बता रहा था प्रत्यक्ष प्रमाण केन्तु तो बाद में नहीं मिला मरुभूम में जल बुद्धि हो गई थी प्रत्यक्ष प्रमाण जल बता रहा था दौड़ते रहे जल नहीं मिला वहां रेत मिला तो प्रत्यक्ष प्रमाण का भरोसा नहीं है तो अनुमान से सिद्ध होता है बाह्य विषय है ऐसा वैवाह स मानते हैं तो बाह्य विषय अर्थोषिका अनुमित बुद्धि सौत्रांतिक बुद्धि का विषय बनता है अनुमान का विषय अनुमिति का विषय बनता है प्रत्यक्ष कभी प्रत्यक्ष ध्वतेवाद है सत्रांति का और वैवाह से कहते जब अग्नि की उष्णता आदि शरीर में संपर्क हो जाए अग्नि का संपर्क हो जाए वो अनुमान करता रहेगा तत्काल ज्ञान होगा उसको तत्काल ज्ञान होता है प्रत्यक्ष ही होता है क्षणिकोषण ऐसे मानते है बहुत मोटा चार मत है संक्षेप पे यही होता है मुख्यो माध्यमिको विवर्तम शून्य जगत योगाचार मते संति मत ये अर्थोस्ती क्षणिक स्पाधे बुद्धे सौत्र प्रत्यक्षुरभाषिको भाषित तो बौद्ध विचार मत हो जाता है तो यहाँ बाह्य अर्थ भी है करके एक बौद्ध मत आता है इसके पूर्व में गौड़ आचार्य ने यह सिद्ध किया था धर्मा धर्मादि का देखा मानी विद्यमान की नहीं हुश्य। नहीं हुश्य। भी उत्पत्ति नहीं हो सकती है अविद्यमान की भी उत्पत्ति नहीं हो सकती संख्या मत का जन हो चुका है और धर्माधर्म मीमांस आदि बोलते हैं धर्माधर्म से शरीर होता है शरीर से धर्माधर्माद होता है बोलते वो भी ठीक नहीं है पहले कौन होगा प्रश्न जो होगा क्यों है पहले होगा भी शरीर पहले होगा जिस शरीर से धर्माधर्म पैदा होना है वो शरीर का जनक धर्माधर्मा है ही नहीं कहाँ से शरीर होगा अथवा जिस धर्माधर्म से शरीर पैदा करना होगा उस धर्माधर्म का शरीर जनक जनक शरीर पैदा ही नहीं हुआ वो तो धर्माधर्म कहाँ से बनेगा जो शरीर पैदा करेगा अनन्या आश्रय कोश में कृषि है इसमें कुछ सिद्ध नहीं हो सकता सब अजन्मा है अभी तक ये सिद्धि किया था उसके उसी बात को सिद्ध कर मजबूत करने के लिए थोड़ा निखंड अन्याय होता है जैसे हम फूट गाड़ते हैं थोड़ा हिलाते हैं पानी डालते हैं फिर गाड़ते हैं तो मजबूत हो जाता है इस चाहते है इसलिए बाह्य विषय है करके बहुत का दो मत ला कर के सामने रखते हैं क्षणिक विषय है बाह्य विषय बीताना चाहते हैं देखो सारे उपनिषदों की चर्चा कल भी मैंने बताई थी इस बात को एक बार और मैं बता देना चाहता हूँ क्योंकि स्पष्टीकरण हो जाए क्यों तो गौरपादाचार्य जी को शंकराचार्य जी को कई लोगों ने ऐसा किया है कि प्रछ बौद्ध है करके हुए बहुत है। बहुत है। के हुए बौद्ध हैं हाई बौद्ध मत है सनातनी बनी तो घूम रहे हैं कैसा तो लोग बोलते हैं कई आक्षेप करते हैं निराधार तो है शंकराचार्य जी को अथवा गौरपादाचार्य जी को श्रुति के आधार पर अर्थ करना है अब ये मानव के श्रुति में हम देखते हैं मानव के श्रुति में बारह मंत्र बारह मंत्रों में से प्रथम मंत्र से लेकर के ष्ठ मंत्र तक आत्मा के जो तीन पादों की चर्चा की जागृत स्थान थको नुक्त वैश्वान प्रथम ऐसा करके आया आरोप कालीन है अवस्था आदि विशिष्ट आत्मा की चर्चा में आरोप है यह व्यावहारिक सत्ता को बताना है ध्यान तो देना है दोनों सत्ता को लेकर के चलना है यह व्यावहारिक सत्ता में है या आरोप कालीन है षष्ठ मंत्र सप्तम मंत्र में अपवाद रूप में स्तुति आ गई ना अंत प्रज्ञम न बहिष प्रज्ञ नहिता न प्रज्ञान घन न प्रज्ञन न प्रज्ञन इत्यादि स्तुति है सप्तम मंत्र है ये निषेध परक ये पारमार्थिक सप्ताह को बताने वाली स्तुति है और अष्टम मंत्र से लेकर के एकादश मंत्र तक जो तो ओम इतना सर्वम ऐसा जो कहा था ओम की जो मात्राओं की चर्चा की अऊ मा इत्यादि की चर्चा की एकादश मंत्र तक या आरोप कालीन है अध्यारोप है और द्वादश मंत्र पे कहा अमात्र चतुर्थ इत्यादि शब्द था अव्यवहार्यम कोई निषेधकालीन है पारमार्थिक स्मृति बोल रही है मानी ये मांडू की कारिका के या व्यावहारिक विषय जो थे माने आरोपित विषय आगम प्रकरण में ही कारिका में लिख दिया आगे वैतथ्य प्रकरण से लेकर के अला प्रकरण तक जब हम चलते हैं चाहे वैतथ्य हो चाहे अद्वैत हो चाहे अला शांति हो इसमें केवल उन दो मंत्रों के लेकर के विचार है सप्तम सब, मंत्र द्वादश मंत्र अपवाद काली है, ये पारमार्थिक सत्ता को बताने वाली है तो परमार्थ सत्ता में कुछ भी नहीं सब अजन्मा है कोई पैदा ही नहीं वासी होता है व्यावहारिक सत्ता बोलती है क्योंकि स्तुति में दोनों सत्ताओं की चर्चा है तो दोनों श्रुति की चर्चा करनी है बहुतों के यहां व्यावहारिक सत्ता वाली बात नहीं है या तो पारमार्थिक है या है। ताकि सारे वादी ये दो सत्ता को लेकर के चलते हैं एक ही शंकराचार्य जी ऐसे हैं जो तीन सत्ता को लेकर चलते हैं किंतु तो श्रुति क्यों चलते हैं श्रुति दो प्रकार की बात करती है कोई आत्मा सब कुछ हो गया ऐसा बोलती है तो व्यावहारिक काल है और निर्णयार्थिक निषेध करती है तो पारमार्थिक सत्ता को बोलती है दो प्रकार की स्थिति है तो दो प्रकार के अर्थ करना जरूर था इसलिए आगम प्रकरण में व्यावहारिक क्षेत्र वाले जो थे विश्व तेजस आदि की चर्चा कर दी और करके अब तक जो चल रहा है सप्तम मंत्र द्वादश ये दो निषेध पर बताना है इसलिए अजन्मा कहा काल में कोई जन्म नहीं दिखता जब जागृत स्वप्न सुसुद्धि से ऊपर की अवस्था में कोई तो पहुंच के देखे अगर मिलता ये तो के सारे सारे के झगड़ा स्वप्न सुषुप्ति में है सुषुप्ति में भी कम है केवल अज्ञान एक हमारे साथ संबंध अज्ञान के साथ है जागृत स्वप्न में बड़ा प्रपंच है तो ये उस तुरी अवस्था की चर्चा करते समय में कहा गया कि अद्वैत है कि बौद्ध तो मानते हैं जगत के कल्पना का अभाव से करने में बौद्धों पे हमारे समान जैसा लग रहा है इसलिए बौद्ध ये छिपे हुए बौद्ध कह रहे हैं आचार्य जी को जो साथ अक्षय करते हैं समान है वो तो कल्पना मानते हैं वो भी जगत कल्पना वो विज्ञान में कल्पना कह रहे हैं हम भी विज्ञान में कल्पना करते हैं आत्मा का स्वरूप सत्यम ज्ञान मानतन ब्रह्म विज्ञान स्वरूप आत्मा मानते हैं मानते आत्मा किन्तु उनके विज्ञान में हमारा विज्ञान में बहुत अंतर है हमारा विज्ञान स्थायी विज्ञान है और उनका विज्ञान क्षणिक है आगे क्षणिक विज्ञान का खंडन करेंगे स्थाई विज्ञान में सिद्ध कराएंगे कल्पना तो है जब सप्तम मंत्र और द्वादश मंत्र के ऊपर ध्यान देना इसको लेकर यहां अजापाद की चर्चा कर रहे हैं उन दोनों मंत्रों में कोई पैदा होना संभव नहीं ऐसा दिखाया जाता है उसी की चर्चा है इस उसका है तो सत्रांतिक और पैभाषिक बहुत कथा की बाह्य अभिषय भी है उसको मान अजन्मा सिद्ध कर चुके हैं आचार्य ब फिर शि को मजबूत करना है वो उस अजन्मा को ही सिद्ध मजबूत करने के लिए फिर बहुत गुमत सामने करते है। कारिका में कहा था प्रमित्त अन्यथा वेद सांकले नाशतः संकलेशाष्टा मत वैवाशिक और श्रोतांतिक कहना है सब प्रज्ञी माने ज्ञान जो विज्ञान है हम विज्ञानवादी तो तो है हम विज्ञानवादी है जो विज्ञान है निमित्त निमित्त के साथ होता है विषय के सहित होता है ज्ञान विषय ज्ञान नहीं होता विषय सहित ज्ञान होता सदा अगर ऐसा न हो तो द्वैत का अभाव हो जाएगा गौ अवय द्वय संख्या संख्याया अवयवे तय द्वि त्रिभ्या तय से अजवा या अह बोला होता है द्वैत का अभाव हो जाएगा नील आकृति का अभाव होना चाहिए अगर विषय में हो तो सनिमित निमित्त न हो ज्ञान के निमित्त हो तो भिन्न तो भिन्न आकृति का अभाव हो जाना चाहिए एक ही आकार बनना चाहिए ज्ञान कोई भी आकार होगा एक आकार ज्ञान निराकार ही होना चाहिए विषय में तो कौन सा आकार धारण करेगा नीलम पितादि कर सकता किंतु द्वैत रूप से ज्ञान होता है सनिमित तो ज्ञान होता है इसलिए निमित्त को मानना पड़ेगा बाह्य पदार्थ को मानना पड़ेगा क्षणिक मानना होगा किंतु मानना पड़ेगा एक कहना एक अर्थापत्ति प्रमाण दिया है। मानी निमित्त के बिना ज्ञान के आकृति अनेक आकृति बनी चलती है आकृति बन रही है अपलाप नहीं कर सकता कभी नीलाकार कभी पीताकार कभी रक्कार ज्ञान हो रहा है आकृति घटित है तो विषय को तो मानना पड़ेगा जैसे पीलत्व के द्वारा आक्षेप होकर क्षेत्र होता है रात्रि भोजन उसी प्रकार ज्ञान जब आकृति बदल रहा है प्रत्यक्षण में भिन्न भिन्न आकार हो रहा है तो विषय को मानना पड़ेगा है। दूसरी बात प्रत्यक्ष भी होता है दूसरा है संकलेश सम्यक क्लेशा संक्लेशा। अग्नि आदि दाह्य जन्य दाहकता जन्य जो क्लेश होगा कष्ट होगा उसको अनुभूति हो रही है तो अग्न्यादि आदि विषय न हो तो क्लेश नहीं होना चाहिए ना जलेगा नहीं हाथ जलेगा नहीं तो कष्ट नहीं होना चाहिए क्यों कष्ट होता है मतलब अग्नि वस्तु है जलाने वाली वस्तु है यह भी दूसरा एक कर क्लेश की उपलब्धि नहीं होनी चाहिए हो रही है इसका मतलब अग्नि आदि विषय भी है बाह्य विषय है तभी तो कष्ट हो रहा है अगर विषय ना हो काल्पनिक का अग्नि हो तो आपको कोई कष्ट होना चाहिए आज जलेगा नहीं उसे होता इसलिए विषय भी है किन्तु हमारे ये सिद्धांत तो नहीं हो बोलते हैं परतंत्रास्थित मता ये परतंत्र नैया एक आदि का सिद्धांत हमारा सिद्धांत नहीं है बाह्य विषय मानना हम तो विज्ञानवादी है फिर भी पर सिद्धांतों को स्वीकार कर लिए स्वीकार कर लिए ये दोवादी ऐसा मानते हैं हैं, पर सिद्धांत को मानना पड़ेगा ये दो तर्क है इसके आधार पर ऐसा कहा कि भाष्य चल रहा है, भाष्य में उक्त उक्त है अजन्मा कोई भी वस्तु आजादवाद सिद्ध किया है पूर्व में नैयायिक वैशेषिक आदि का परस्पर सिद्धांत दिखा करके अजन्मा सिद्ध किया नैयायिक बोलता है सांख्यिका ठीक नहीं है विद्यमान के उत्पत्ति होती ना विद्यमान पहले है तो क्या उत्पन्न होना एक ऐसा खंडन करता है और सांखे बोलता है जो अजर्मा है माने पैदा नहीं हुआ असत है अजर्मा का उत्पत्ति होने नहीं सकती है जैसे बंदिया पुत्र आदि उत्पत्ति नहीं हो सकती न्याय मत का खंडन हो जाता है हम उस पर अनुबोधन कर रहे हैं ठीक बोल है रहे ठीक बोल रहे हो एक दूसरे मत का खंडन हो जाता है अजन्मा सिद्ध हो है न अजात की सिद्धि होगी न की सिद्धि होगी आजादवाद की सिद्धि की गई थी धर्माधर्मादिथ और आदि को लेकर मीमांसक आदि की जो तो द्वैतवाद है उसका भी खंडन हो गया था धर्माधर्म पहले है कि शरीर पहले है इत्यादि चर्चा की थी उक्त अर्थस्य जो आजादवाद है यहाँ विषय है वो सप्तम मंत्र और द्वादश मंत्र के ऊपर तो ध्यान देना है मानव आजादवाद की, आजाद की सिद्धि करने वाले पारमार्थिक सत्ता को बता रहे हैं परमार्थ में कोई उत्पन्न नहीं होता व्यवहार का आदि में व्यवहार का विषय है से दृढ़ीकरण उसको मजबूती करने की इच्छा है इसलिए पुनर्पति फिर आक्षेप करते हैं आक्षेप करवाते हैं वैवासिक और सौत्रिक आक्षेप करते हैं विषय है या आक्षेप कैसे आक्षेप है तो कहते हैं प्रज्ञानम मान प्रज्ञप्ति प्रज्ञप्ति शर्दा करता है प्रज्ञान प्रकृष्ट ज्ञान विशेष ज्ञान विषय सहित ज्ञान होता है प्रज्ञप्ति शब्दादि प्रकृति या प्रज्ञापति का शब्दादि का जो ज्ञान होगा शब्द स्पर्श रूप रसकंद कभी शब्दाकार कभी रूपाकार कभी रसाकार कभी गंदाकार कभी स्पर्शाकार ज्ञान बदल रहा है पास भिन्न भिन्न प्रकार के ज्ञान हो रहे हैं तो विषय न हो तो मेरा निराकार ज्ञान रहना चाहिए आकार नहीं होना चाहिए ज्ञान उनका कहना है वैवाषिक संक्रांति का कहना है शब्दादि प्रकृति तस् प्रज्ञप्ते सनिमित्तम और निमित्त के सहित है प्रज्ञपति में निमित्त सनिमित्व है निर्निमित नहीं है कारण विषय निमित्त के कारण है विषय उसका कारण है ज्ञान का कारण है कौन विषय विषय का अधिन हो गया शब्द आकार सनिमित्तम स विषयत्व है सनिमित करता सविषय का ज्ञान होगा विषय के सहित ज्ञान होगा निर्विषय ज्ञान नहीं हो सकता विषय विषयता इतना प्रति में हम यही प्रतिज्ञा करते हैं विज्ञान जो है अपने से भिन्न अतिरिक्त विषय वाला है वो विषय को उसमें रहेगा स्वात्म व्यतिरिक्त विषयता उसमें है अपने से भिन्न विज्ञान स्वात्म से जो विज्ञान अपने से भिन्न जो विषय होगा उसके सहित होगा वहां विषय करेगा प्रतिज्ञा भी प्रतिज्ञा करते अर्थापत्ति प्रमाण के लिए प्रतिज्ञा है नहीं निर्विषया प्रज्ञप्ति सर्वाधि प्रतीति सहते मेरे विषय की जो प्रज्ञपति होगी विषय के अभाव वाला ज्ञान मेरे विषय की ज्ञान जो ज्ञान होगा प्रज्ञपति ज्ञान शब्दादि प्रतिति से आगे शब्दादी प्रति ज्ञान नहीं हो सकता हो निर्विषय होगा तो शब्द पर से रूप से आकार कहा शब्दादि प्रकृति ऐसी नहीं हो सकती होगी सनिमित्व इसलिए प्रज्ञाते सनिमित्व प्रज्ञप्ते सन ज्ञान सनिमित्त की होगा निमित्त के साथ ही कहा एक नंबर की जो है सभी के ना अनुभव मान होता है क्योंकि विषय के सहित वगैरह के अनुभव में आ रहा हो ज्ञान खाली ज्ञान नहीं हो रहा है विशेषण है विषय विशेषण हो गया कभी शब्द विशेषण बनाए कभी पर्स कभी रूप आदि विशेषण बन के आ रहा है विशेषण के साथ ज्ञान शब्द सा, ज्ञान पर्स ज्ञान ऐसा बोलेंगे ज्ञान में विशेषण लग आ इसलिए निमित्त है विषय भी है। तो ये जो ये बोलने चाह रहे हैं मानी ये व्यावहारिक सत्ता के माध्यम से बोलना चाह रहे हैं और जो ये बोलना चाहते हैं विज्ञानवादी आके बोलेगा पार्वा में कुछ नहीं बोलेगा अन्यथा निर्विषय पे यदि विज्ञान निर्वेशक मानने पर ज्ञान में कोई विषयता नहीं है विषय का रहित ज्ञान होता हो तो शब्द स्पर्श नील पीता पीतलोहित आदि प्रत्यय चित्रशता ये भिन्न भिन्न प्रकार के जो द्वहित हमारे सामने आ जाता है कभी शबदा शब्द शब्दाकार लीलाकार रक्ताकार इत्यादि जो प्रत्यय वैचित्र हो विज्ञान भिन्न भिन्न प्रकार के विज्ञान हो रहा है ये जो द्वैत है इसका माने द्वैत का नाश होने से नाश माने अभाव हो इस रहेगा ही नहीं सबका अभाव होगा भिन्न भिन्न आकार होने नहीं होना चाहिए ज्ञान जो हो रहा है उसका अभिलाध नहीं कर सकते ज्ञान भिन्न भिन्न आकार धारण कर रहा है मतलब भाई विषय है खाली विज्ञान करने का से, से काम नहीं चलेगा कि ये वैवाहिक संतरा नैचित्र से द्वैसे अभाव हो अस्तु प्रत्यक्ष क्यों देो प्रत्येक में जो वैचित्र है ज्ञान में जो वैचित्र आ रहा है वो तो द्वय का द्वय से अभाव बस द्वैत का अभाव नहीं है द्वैत का अभाव होता तो ज्ञान वैचित्र नहीं आता वैचित्र आ रहा है तो द्वैत का अभाव नहीं हो सकता क्यों प्रत्यक्षता, प्रत्यक्ष अनुभव हो रहा है वैचित्र है विज्ञान, बिना देन बिना आकृति हो रही है विषय नहीं कह सकता तो है ये कहा अतः प्रत्यय वैचित्र से द्वैश्य दर्शनार्थ क्यों प्रत्यय वैचित्र है ज्ञान में वैचित्र है तो द्वय से दर्शनार्थ देखा है तो ज्ञान होता है तो विषय कैसे हो रहा है तो विषय नहीं कैसे कहेंगे ये कह रहे हैं इसलिए हम क्या मानते हैं हमारा तो वो सिद्धांत तो विज्ञानवाद है हमारा ये तीनों विज्ञानवादी में है चाहे योगाचार हो चाहे सौत्रांतिक चाहे वैभाषिक हो विज्ञानवादी है क्योंकि तो ये विज्ञान के साथ साथ अर्थ की भी मान्यता देते हैं दोनों तो। और योगाचार भाई मानता खाली विज्ञान को मानता है इतना अंतर अतः तो। अच्छा परेशान तंत्रम परतंत्र इसलिए हमने दूसरे के सिद्धांत को मान लिया दूसरे जो बाह्य विषय है मानने वाले सिद्धांत है नई एक का आदि है बाह्य विषय को मानते हैं उनका सिद्धांत को हम स्वीकार कर लिया ऐसा कहते हैं परेशान तंत्र परतंत्र अन्य शास्त्र के या तंत्र बोले शास्त्र अन्य शास्त्र जो है उनका तय परतंत्र से परतंत्र में का आश्रित तीन नंबर दो नंबर ने कहा प्रतिपाद्य परतंत्र में जो प्रतिपाद्य विषय है बाह्य विषय है उसका हम स्वीकार कर लिया करते हैं बाह्य अर्थ से ज्ञान अभिप्त ज्ञान से अतिरिक्त अतिरिक्त से अतिरिक्त जो विषय अस्तित्व उसके अस्तित्व मता अभिप्रेता हमने स्वीकार कर लिया इस तर्क के आधार पर हमने को मान लिया ऐसा कर अभिप्रेता तीन नंबर की टिप्पणी में कहा बाह्यार्थवादी बौद्ध विशेषण बाह्यर्थवादी बौद्ध स्वीकार कर लिया जो बाह्य अर्थवादी दो प्रकार के बहुत भाई भाई हैं सौत्रांतिक वैभाषिक्थक मानते हैं यही तर्क देते हैं ज्ञान में भैिचित्र आ रहा है दूसरा बाह्य अर्थ न हो अग्निजन्म जो दाह अग्नि के दाहजन जो आपको दुख होगा वो दुख नहीं होना चाहिए विज्ञानवादी के लिए क्यों विज्ञान तो दुख नहीं देगा खाली विज्ञान ही हो भाई ये विषय अग्नि न हो तो विज्ञानवादी बहुत कष्ट नहीं होना चाहिए होता ही नहीं होता है नहीं होता नहीं कर सकता है दर्द आएगा जलेगा हाँ तो दर्द होगा कष्ट होगा दूसरा से नहीं प्रज्ञप्ते प्रकाशमात्र स्वरूपाया नीलपीता बाह्य आवलम्बन वैचित्र अंतरेण स्वभाव भेदे वैचित्रम संभव है कते ये जो ज्ञान ज्ञान कैसा है केवल प्रकाश स्वरूप ज्ञान है वस्तु नय प्रकाशमात्र प्रकाशस्वरूप प्रज्ञप्ति में नीला नीलपितादी बाह्य आलमन वैचित्र मंत्र यदि बाह्य आलमन विचित्र न हो नीला नीलपितादी बाह्य की विचित्रता न हो तो विज्ञान में विचित्रता नहीं आनी चाहिए विचित्रता आ रही है उसका अपलाप नहीं कर पा रहे इसमें बाह्य विषय मान पड़ेगा सब बाह्य आलमन वैचित्र मंत्र है स्वभाव भेदे न उसी के स्वभाव मान करके विज्ञान का स्वभाव कभी नीला हो जाता कभी पीला हो जाता ऐसा नहीं मान सकते संभव स्वभावित्र संभाल की संभावना नहीं हो सकती बिना विज्ञान में नहीं आ सकता विज्ञान में आता है अपलाप नहीं कर सकते कभी शब्दाकार कभी वर्षाकार ज्ञान हो रहा है उसका अपलाप नहीं कर पा रहे इस मतलब जिसके कारण से भिन्न भिन्न ज्ञान हो रहा है वो विषय को मानना पड़ेगा अच्छा जैसे से कैसे प्रकार स्फटिकश नीलादी उपाधि आश्रय जैसे फटिक भिन्न भिन्न प्रकार का हो जाता है कभी लाल होता है कभी नीला होता है कभी पीला होता है जैसे सामने उपाधि होगी उसके अंसे बन जाता है फटिक ऐसे दिखाई पड़ता है उसी प्रकार जैसा विषय आएगा उसी प्रकार ज्ञान हो जाता है यही दृष्टांत दिया उन्होंने स्फटिकशय जैसे फटिक होता है एक ही आकार में स्फटिक नहीं रहता बदलता रहता कभी नीला आकार कभी पिता जैसे विषय सामने आया वैसे आकार होता आ जाता है किसी भीशाय भीशाय भीशाय बिन्न भीशाय बिन्न भीशाय इसी प्रकार नीला उपाधि आश्रय बिना फटिका से वैचित्र निक्र नहीं हो सकता है विषय बिना हुए तो होता नहीं है तो विषय के कारण से हुआ है जैसे जैसे पुष्पादि होंगे सामने उसके आधार पर दिखाई देगा स्पटक वैसे यहां भी है इत दूसरी हेतु एक और तर्क देते हैं संकल्प से उपलब्ध इत्यादि है इतंत्राश्रय से बाह से यद्य हमारे सिद्धांत में बाह्य विषय को नहीं माना हुआ है हम तो विज्ञानवादी हैं क्षणिक विज्ञानवादी है हमारे सिद्धांत में फिर भी परतंत्राश्रय जो परशास्त्र में कथित है आश्रित है बाह्यार्थ बाह्य विषय नैयायिक वैशेषिक आदि के मत में है आदि मानते ज्ञान व्यतिरिक्तता से अस्थिता ज्ञान व्यतिथ अस्तिवे तुश क्यों संक्लेश संक्लेश के उपलब्धि होती है, है।, तो है।, है। क्लेश कष्ट का अनुभूति कष्ट की अनुभूति होती है कष्ट का अनुभव होता है कैसे संक्लेक्श को संकल्प अग्नि आदि के दहादि जन्मित दुःख मिलता है क्यों नहीं तो उपलब्धि होती है दुख की कष्ट होता है सबको होता सब है यदि अग्नि आदि बाह्य में दाह्य दाहदी नि विज्ञान व्यतिर न सदि वो विज्ञान से अतिरिक्त दाह्य दहन दा, करने वाला जो बाह्य बिस्तर दाह अग्नि यदि न हो यदि न विषय न हो तो तो दाहि दुख न फिर दाह में दुख नहीं होना चाहिए विषय न हो तो दुख हो रहा है दुख का अपलाप नहीं कर सकते इसका मतलब वो तो भी है कौन अग्नि विषय भी है जैसे पिनत तो देखा गया मोटापा दिखा गया दिन में भोजन कभी नहीं करता नहीं करता तो क्या मानना पड़ेगा रात्रि भोजन करता है दृष्टार्थापत्ति वैसे भी दृष्टार्थापत्ति है क्लेश का अनुभूति हो रही क्लेश की अनुभूति तो बाह्य विषय है अर्थात अर्थापति दो तो प्रकार के होते हैं दृष्टार्थापति सूखापति दृष्टार्थापति में उपलब्ध है कि तो किंतु उपलब्धि होती है दुख की अगर बाह्य विषय दाह अग्नि आदि न हो तो दुख नहीं होना चाहिए किंतु तो दुख की तो उपलब्धि होती है अतमन में इसी हेतु से मानते हैं मानते हैं कि अस्थि बाह्य अर्थ ये बाह्य अर्थ भी हे बाह्य विषय ऐसा नहीं विज्ञान मात्रे एका केवल विज्ञान मात्र क्लेश नहीं होता ना कष्ट नहीं होता खाली विज्ञान मात्र तो तो के साथ होने पर हुआ क्लेश तो विषय ने दिया है विज्ञान कौन सा तो नहीं विज्ञान मात्र संकलेश विज्ञान मात्र स्वीकृत सदी टिप्पणी कार केवल विज्ञान मात्र स्वीकार यदि कर लिया जाए चार के माध्यम से तो फिर क्लेश नहीं होना चाहिए विज्ञान विज्ञान भी में भीतर ये क्या क्लेश देगा क्लेश हो रहा है दुख हो रहा है इसका मतलब बाह्य विषय पड़े जाता है भाष्य प्रकार नहीं विज्ञान मात्र संकल्ले विज्ञान मात्र क्लेश नहीं क्यों अन्यत्र अन्यत्र जो चंदन आदि का लेप किया जाता है शरीर आदि में उस काल में दुख होता है क्या नहीं होता जब अग्नि का संबंध होता है तो दुख होता है और दूसरे का संबंध होगा तो दुख नहीं होता इसका मतलब बाह्य विषय है दाह करने वाले दाहक वस्तु है अन्यत्र अन्य वस्तु में नहीं देखा है इतना क्लेश नहीं देखा जैसे अग्नि के संपर्क में कष्ट हो जाता है चंदन आदि का संपर्क होने पर कष्ट होगा क्या वह तो सुख होता है इसका मतलब ये, को ये, है ये क्या है ठीक है विषय देख उत्थ क्या है वास्तविक दृष्टि से जब देखते हैं पारमार्थिक दृष्टि से देखते हैं तो कोई भी वस्तु की उत्पत्ति नहीं है यह पहले सिद्ध किया है सब है, कोई पैदा ही नहीं अजातवाद है ये तो पारमार्थिक दृष्टि की बात है माने मांडू के कारिका के सप्तम मंत्र का विषय और द्वादश मंत्र का विषय होता है अजातवाद बाकी मंत्र जातवाद वाले हैं व्यावहारिक तो सत्ता को लेकर चलते हैं यह दो जो है पार्थिक सत्ता वाले निषेध वाले इसके ऊपर में विचार है एक वस्तु तो नाती वस्तु तो जन्म उठता एक तस्वीर को दृढ़ीकरण उसी को मजबूती करना है दृढ़ीकरण आठ की टिप्पणी में कहा भावी संशय विपरीत विषय तो अभाव संपादन दृढ़ीकरण माने आगे इसको संशय न अजा, हो जाए क्या अजन्मा सारे है कि नहीं अथवा विपरीत न हो वाले सिद्ध न हो जाए विपरीत बुद्धि फिर न हो जाए अब भविष्य में संशय भी न हो विपरीत बुद्धि भी इसके लिए यही मजबूती कर आगे बैठ जाए कि अजन्मा ही है सब कुछ पैदा ही नहीं हुआ है बुद्धि पूर्वोत्तर पूर्व पक्ष और सिद्धांत के माध्यम से स्वीकार किया जाता है पूर्व पक्ष बनाएंगे किसको बाह्य विषय को दिखाने के लिए बाह्य अर्थवादी बहुत बन तो पूर्व पक्ष रखेंगे और सिद्धांत में पहले तो वो खनन करेगा विज्ञानवादी बहुत खनन करेगा बाह्य विषय नहीं है अजातवादी की सिद्धि करेगा वो किन्तु वो विज्ञान का खंडन करेंगे गौरदवाराचार्य जी खंडन करेंगे क्षणिक विज्ञान नहीं हो सकता वो स्थायी विज्ञान ये सिद्ध इतनी बात है एक या ये करना है यह पूर्वोत्तर पक्ष पूर्व पक्ष और सिद्धांत के माध्यम से वही इच्छा करते हैं तय पुनर्ेप मुखेगा बाह्यार्थवादी नाम प्रस्थान उत्थापित आक्षेप मुखे पूर्व के रूप से बाह्यार्थवादी जो है उनके यहाँ पहले रखते उत्रिक वहभाषिको बाहतवादी है वो उनको पहले रखते हैं उत्थापन करते हैं कहा स्वरूप ब्रह्मस्वरूप भूतान प्रज्ञप के विषय ये ब्रह्म स्वरूप ज्ञान नहीं है वृत्ति ज्ञान की बात है लोग विज्ञान मारने वृत्ति ज्ञान को लेकर बोल रहे हैं स्वरूप ज्ञान है। नहीं है आगे नहीं तत्व बुद्धे न बोलेंगे आगे जा करके ये ज्ञान जो हम बता रहे हैं अजम अकल्पम इत्यादि ज्ञान के बारे में कहेंगे ये ज्ञान बुद्ध ने नहीं तो वृत्त ज्ञान को ज्ञान शब्द स्वरूप ज्ञान को तो नहीं ब्रह्म स्वरूप ब्रह्मस्वरूप भूतान प्रज्ञप्ति को निषेध है शब्दादि इत्यादि शब्दादि प्रती का जो ज्ञान है वो वृत्ति ज्ञान है स्वरूप ज्ञान थोड़ी है शब्दादि प्रती इत्यादि साकारवाद विदश्यती विज्ञान अपने आप आगा आकार बना लेगा आकार के सहित हो जाएगा उसके लिए विषय की क्या आवश्यकता है जब विज्ञानवादी बहुत बोलेगा जो आचार बोलेगा करते हैं आकार विज्ञान बिना विषय का आकार धारण नहीं कर सकता साकार की टिप्पणी नील पिता आदि आकार विज्ञान में प्रथते विज्ञानवादी बहुत कहना है आदि आकार से विज्ञान हो जाता है उसके लिए विषय की आवश्यकता नहीं है उसका स्वभाव है नीला भी हो जाता है पीला भी हो जाता है काला सब बन जाता है विज्ञान स्वभाव है ऐसा कहे उसका खंडन करते हैं एक कहा नील पितादी आकार विज्ञान में प्रथित विज्ञान को ही कहा जाता है नील आदि आकृति वही है वो विषय नहीं है अब व्यवस्था यही मान लीजिए ऐसा कहने पर कहा साकार विद्युत उसका खंडन करते हैं स्वात्म व्यतिरिक्त विषयता इति से अतिरिक्त विषय है हम इसको प्रतिज्ञा करते हैं और सिद्ध करेंगे आगे प्रति जानी महे पास ठीक है प्रज्ञप तेर विषय निरपेक्षत्वा न स्वातिरिक्त विषयता इति इतिहास योगाचार आकर बोलेगा ज्ञान जो है ना प्रज्ञप विषय निरपेक्षता वो विषय की अपेक्षा रखता ही विषय की आवश्यकता ही नहीं उसको यह शंका करके कहा न स्वातिरिक्त तो विषय था अपने से अतिरिक्त विषय की अपेक्षा ही नहीं उसको ज्ञान को ऐसे ऐसी उठाई योगाचार ने उसके उत्तर में कहते नहीं कहा नहीं ही निर्विषया प्रज्ञी शब्द आदि प्रतिथि तो शब्द आदि का ज्ञान हो रहा नहीं शब्द स्पर्श दो वर्ष का अनुभूति है वो निर्विषय नहीं कर सकती ठीक है ठीक सर्वितत्व तो वो तो प्रज्ञी है जीवित सहित है शब्दादि का जो ज्ञान है वह शब्द आदि निमित्त बने हुए हैं एक आगे कहते हैं सनिवितत्व सविषय विषय स्पुरमित विषय के सहित होकर विज्ञान में स्फूरित हो जाए ये सब है ज्ञान अकेला स्फूरित नहीं हो पा रहा है विषय घटित होकर के करता है विषय विशेषण हो रहे हैं कभी शब्दाकार कभी प्रश्नकार गंधाकार ऐसा हो रहा है विशेषण बन रहे विषय ये बताया हेतु द्वितीय पाद योजना विषय उसी को ही सविषयता ही है इसको द्वितीय पाद की योजना करके विसर्जन कर देगा अन्य द्वैनाश होता है हाँ ये द्वितीय पाद है अगर विज्ञान को विज्ञान विज्ञानी विज्ञान है ऐसा मानेंगे विषय नहीं कहे तो द्वैत का अभाव हो जाएगा फिर शब्द प्रसादी की अनुभूति नहीं होनी चाहिए शब्द प्रसादी आकार नहीं आना चाहिए क्योंकि तो आकृति हो रही है द्वैनाश से काम नहीं चलेगा अनुभव में है लोहित आदि प्रत्येक वैचित प्रश नाश दे इस प्रकार की आकृतियां नहीं होनी चाहिए ना शब्द स्पर्श किसका होना है जब विषय है ही नहीं तो भिन्न भिन्न आकृति कहा द्वैत का है। अभाव हो जाना चाहिए अभाव होता है करके कारण चलेगा नहीं द्वेद दिखता है शब्द स्पर्श रूप से वृत्तिपंध भिन्न भिन्न वृत्तिपं है एक प्रसंग से इष्टत्व प्रत्याचक है द्वय का नाश हो हम तो चाहते हैं कुछ नहीं है बोलते विज्ञानवादी बहुत बोलेगा विज्ञान ये अतिरिक्त नहीं है हमें इष्ट है अब आपत्ति नाश तो बोले ठीक है तब कहते नहीं नच इत्यादि कहा नच प्रत्यय वैचित्र्य अभाव प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष हो रहा है प्रत्यय वैचित्र जो द्वैत है शब्दाकार परसाकार आदि इसका अभाव हाँ नहीं बोल सकते प्रत्यक्ष हो रहा है उसका अपलाप नहीं कर सकते हैं यही पता है प्रत्यय वैचित्रनुपत्ति प्रयुक्तम फलम चतुर्थ पाद व्याख्यान में कथा ही नहीं कहते हैं प्रत्यय में जो वैचित्र है उसके अनुपत्ति के द्वारा होने वाला जो फल है मान विषय सवि सनिमित्व सिद्ध तो होना है फलम टिप्पणी है ना फल पांच नंबर की टिप्पणी बाह्यार्थ सत्व रूपम फल प्रत्यय में वह चित्र तभी आप बाह्य अर्थ हो तो बाह्यार्थ तो के अस्तित्व रूप जो फल अस्तित्व रूप फल है वो चतुर्थ व्याख्यान के द्वारा कहते चतुर्थ पाद आएगा फलतंत्र किताब पता ये बताइए कथ है अत इत अतः प्रत्येक वैचित्यक्षा तंत्र परंत्र हमें स्वीकार कर लिया पर स्वीकार कर लिया कि बाह्य विषयवादी लोग मानते हैं हम भी उसको मान लेते हैं हैं मानते नज्ञप्ति स्वभावेदेन बाह्य बाह्य आलम वैचित्रमंत्रण स्वगतम वैचित विज्ञानवादी बौद्ध बोलेगा देखो भाई प्रज्ञी का स्वभाव है स्वभाव विशेष कार्वभाव है नाना रूप हो जाता है अपने हो जाता है उसे विषय की आवश्यकता नहीं है उसका स्वभाव है जल क्यों नीचे बहता है उसका स्वभाव है इसमें कोई उत्तर थोड़ी हो रहा हो अग्नि की ज्वाला ऊपर क्यों होती है एक ही उत्तर उसका स्वभाव है वायु तिरछा क्यों चलता है उसका स्वभाव है पेड़ ऊपर क्यों जाता है उसका स्वभाव है और क्या उत्तर है इसमें स्वभाव बाह तो ऐसे ही उसके भी स्वभाव विज्ञान जो है नाना प्रकार होने है। की उसका स्वभाव विषय की आवश्यकता नहीं है विज्ञानवादी बोलता है स्वभाव स्वरूप विशेषण विलक्षण स्वरूप विलक्षण स्वरूप टिप्पणी में कहा स्वरूप विशेष है उसका विलक्षण स्वरूप उसका हो जाता है वहां भागी में सु... नहीं होता है अनेक बनना विज्ञान में हो जाता है भागी वस्तु नहीं बन सकते उ, वो नहीं उसका स्वभाव ऐसा विज्ञान का है अनेक ना बाह्य आलम्बन के विचित्र के बिना ही उसका स्वभाव है अनेक हो सकता है वो मंत्र है ना स्वगतम घटे सत्य उसमें अपने आप में स्वगत मान विज्ञान में वह चित्र घट सकता है उसमें स्वभाव है अनेक रूप हो सकता है वो नहीं करते नहीं प्रज्ञप्ति प्रकाश मात्र रूपाया प्रज्ञप्ति कैसी के है केवल प्रकाश रूप है आकार ऐसे भिन्न भिन्न आकार बनाने की शक्ति नहीं उसका रूप है स्वरूप है तो प्रकाश अर्थ प्रकाश करने के सामर्थ्य है रूपाया नील पीतादि बाह्य बाह्य आलोमन वैचित्र बंतरेगा बाह्य आलोम जो विचित्रता न हो तो विज्ञान में विचित्र नहीं आ सकता वैचित्र नहीं हो सकता स्वभाव को स्वभाव मानकर के काम नहीं चलेगा विज्ञान का स्वभाव है अनेक बनता है इतने काम नहीं चलेगा वैचित्र न संभव भी कहा दृष्टान्तर दिया स्फटिक सेवक नीलादि उपादि आश्रय बिना जैसे स्फटिक को अनेक रूप होने के लिए नीलादि उपादि का आश्रय लेना पड़ेगा वैसे विज्ञान को भी अनेक रूप होने के लिए बाह्य विषय का आलंबन लेना पड़ेगा स्फटिक अपने आप नाना रूप हो नहीं सकता उपाधि के सहारे से होता है जैसे उपाधि सामने उसे आकार के दिखना उसने विज्ञान का भी ऐसे स्वभाव है स्वच्छ स्वभाव है जो सामने होगा उसको लेकर के आकृति बनाएगा जैसे फटिक स्वच्छ है जैसे जो सामने होगा उसकी आकृति में हो जाना है वैसे विज्ञान है तो विषय नहीं हो सकता अधिकार ठीक है औपाधिकम तरह प्रत्यय वैचित्रतिहासन क्या है फिर वो प्रत्येक में बताया औपाधिक तो होगा जैसे स्वभाव हो हो हो तो, तो नहीं है औपाधिक है औपाधिक होगा फिर विज्ञानी तो रह गया ये संकट पूर्वाधिक भी होगी औपाधिक होगी योगाचार बोलेगा फटिक के समान जब दृष्टान्त दिया तो फटिक में जो नील पितादी आकृति आती है औपाधिक है जैसे पुष्पादि सामने होंगे वैसे होना है वैसे यहाँ भी औपाधिक होगा तो विषय नहीं वास्तविक नहीं होगा फिर विज्ञान में अनेकता है ही नहीं ना यही सिद्ध होगा ये शंका है औपाधिक पर प्रत्यय चित्रम विज्ञान में जो विचित्रता आ रही है वह औपाधिक नहीं बाह्यार्थ अतिरिक्त तो उपाधि अधिकवाद बाह्यार्थ से अतिरिक्त तो उपाधि अनधिकवाद बाह्यार्थ से अन्य उपाधि नहीं माना है विज्ञान कोई और वस्तु है ही तो एक ही मानना पड़ेगा कि बाह्य विषय है अतिरिक्त वस्तु है ना विज्ञान को छोड़कर एक विज्ञान है बाकी बाह्य है दूसरे उपाधि है ही नहीं तो उसका औपाधिकलेगा उपाधि अनधिक मात्र बाह्य अर्थ से अतिरिक्त उपाधि जाना नहीं जाता इसलिए भैं ये बोलते हैं योगाचार और संक्रांतिक और वैराषिक तृतीय पादन हतर परत्य अपना रहे थे तृतीय पाद जो था संले उपलब्धेश दाहादि जन्म जो क्लेश की उपलब्धि हो रही है तो बाह्य विषय माने बिना थोड़ी काम चलेगा अग्नि को मानना पड़ेगा वो इतना परतंत्राश्रय से बाह्यर्थ से ज्ञान व्यतिरिक्त से अस्तता ज्ञान से अतिरिक्त तो बाह्य अर्थ को मानना पड़ेगा इस हेतु से भी यद्य हमारे सिद्धांत में दूसरे के सिद्धांत की बात है हम तो केवल विज्ञानवादी है फिर भी मानना पड़ेगा कहना चाहते हैं क्यों संक्श राम संकलेश संक्लेष कष्ट जो हो रहा है तो विषय न हो तो कष्ट नहीं होना चाहिए अग्नि न हो अगर काल्पनिक अग्नि हो तो उसे हमें कष्ट नहीं होगा अग्नि ने मुझे जलाया ऐसा सोचने से थोड़ी सी दर्द होगा और वास्तविक ठीक है तस्वीर उपलब्धि उपवा कष्ट की उपलब्धि सिद्धि कहते हैं उपलब्धि दुख तो होता है ना अग्नि आदि के संपर्क होने पर कष्ट होता है उपलब्धते ही अग्निदाहमित्तम दुखम दुख की उपलब्धि होती है अग्निदाहादि जन में दुःख होता ही है यदि अग्नि बाह्य बाह्यम दाह्यादि निमित्त विज्ञान नश्यात्त यदि विज्ञान से अतिरिक्त दाह्य दाहदिक वस्तु न हो अग्नि न हो तथो दाह न उपलब्ध है फिर दाह दुख नहीं होना चाहिए दुख हो रहा है अपलाप नहीं कर सकते दुख के दुख हो रहा है तो भाई अभिषेक अग्निपुर पांगी का उपलब्धि रेव तरी दुख से नाभूत कहते हैं दुख उपलब्धी न हो दुख की उपलब्धि ना हो विज्ञानवादी बोले भाई ऐसा दुख तो हो रहा प्रत्यक्ष है स्वामु गुरुधान कहते हैं अपना अनुभव का विरोध है दुख नहीं होता कहने से थोड़ी काम चलेगा अगली संपर्क होने पर अनुभव बता रहा, हो रहा है और बोल देता स्वस्थ बाह्यारो कलेश्वर तो स्वानुभव स्व पद से लेना है योगाचार वाले जो बाह्यार्थ का अपलापी बहुत है बाह्य विषय नहीं होता कहते योगाचार वाले तो उनको लेना है ये कहा स्वश बाह्यार्थ अपलापिनो बाह्यार्थ तो के अपलाप करते हैं बाह्य विषय नहीं है नहीं करते हैं वो जो बौद्ध है उनको जब अग्नि का संपर्क कर देंगे तो कष्ट का अनुभूति होगी कि नहीं होगी उनको अनुभव होगी क्लेशानुभवे क्लेशानुभव तो होता ही है बाह्य अर्थ नहीं है कारण से क्लेश नहीं होगा क्या होता है अच्छा उपलब्ध इत्यादि ठीक है विशिष्ट दुख उपलब्धि अनुपूर्ति सितम फल विशिष्ट दुख की विषय विशिष्ट दुख की उपलब्धि हो रही है अग्नि विशिष्ट दुख की उपलब्धि हो रही है तो उसे क्या होगा उसे उसे अनुपत्ति से सिद्ध करते अर्थापत्ति अगर अग्नि न होती तो विशिष्ट दुख न होती विशिष्ट दुख हो रहा है क्रिया हो रही है इसका मतलब अग्नि क्या अनुपत्ति तद एक तद अनुपत्ति अर्थापत्ति उसके बिना इसकी अनुपत्ति अगर अग्नि न हो तो दुख नहीं होना चाहिए दुख हो रहा है इसका मतलब अग्नि है सिद्ध हो जाता अर्धा है अर्धापत्ति से हो जाता है तद मिना तदर्भ अनुपत्ति तेन मिना तद अनुपत्ति उसके बिना इसकी नही है या हो रहा है तो उसको मानना पड़ेगा तो अतः इत्यादि ने कहा अतः तेर मनिया अस्थि बाह्यो इसी हेतु से हम इसी तर्क से अर्धापति से मानते हैं कि ये बाह्य विषय है विज्ञान अतिरिक्त बाह्यार्थ भावे क्लेश उपलब्धि अविरुद्धा इति आशंका है विज्ञानवादी बौद्ध बोलेगा महाराज भैया बात यह विज्ञान से अतिरिक्त बाह्य विषय न होने पर भी नहीं कोई विषय नहीं है विज्ञानी विज्ञान पर भी क्लेश फिर क्लेश के उपरि कोई विरोध नहीं हो जाता है क्लेश हो जाता है विज्ञान से अतिरिक्त वस्तु भी नहीं है फिर दुख होता है मानेंगे शंका उठाई तो कहा न कहा नहीं विज्ञान मात्र संकल्प बाह्य अर्थवादी कहते हैं विज्ञान मात्र में क्लेश नहीं टिप्पणी विशिष्ट तीन की टिप्पणी का विलक्षण विलक्षण दुख की जो उपलब्धि हो रही है अनुभूति जैसी लगती है किंतु तो अनु वो नहीं है ऐसा दुख है वो ऐसा माने ऐसा नहीं कर सकता है विज्ञान महाप्रुप ठीक है नहीं इत्यादि अन्यत्र आदर्शनाथ यदि प्राय भाषण कहा था अन्यत्र नहीं देखा गया क्लेश अग्नि अग्नि का संपर्क होने क्लेश पैदा होता है दुख तो, का अनुभति होती दुख की अनुभूति होती है, अन्य नहीं होते कहा नहीं होती है अन्यत्र माने विज्ञान अतिरिक्त बाह्यथा भावे विज्ञान से अतिरिक्त जो बाह्य अर्थ का अभाव होने पर अभावे भी बाह्यार्था भाव में भी अच्छे नहीं अन्यत्र माने दाह छेदादि अतिरिक्त तो हाथ कट गया कष्ट होता है जल गया तो कष्ट होता है इससे अतिरिक्त जो चंदन पंख ले, पा, ले पा चंदन के पंख लेप करेंगे चंदन लेप करेंगे शरीर में कष्ट नहीं होता वो भी संपर्क हुआ चंदन का कष्ट नहीं होता अगर विज्ञान का स्वभाव भी हो दुख का अनुभव करता तो वहां भी होना चाहिए विज्ञान तो होता ठीक है चंदन का ले पाता चंदन के चंदन आदि का ले करते है तो सुख मिलता है दुख नहीं होता इसके मतलब विषय मानना पड़ेगा दुख का कारण वहां है यही कहा तो अर्थापत्ति बाह्य अर्थवादी अर्था प्राप्त दो अर्थापत्ति दिया अगर बाह्य विषय को नहीं मानेंगे तो दो द्वैत का नाश हो जाएगा द्वैताकार विज्ञान होना नहीं चाहिए द्वैताकार विज्ञान हो रहा है कभी शब्दाकार कभी पक्षाकार हो रहा है इसके बंद ये विषय भी है एक तो ये अतापत्ति है और दूसरी अतापत्ति है दुख हो रहा है अगली राहदीजन में दुख हो रहा है तो अग्नि भी है क्यों द्वाभ्याम अर्थापत्ति बाह्यार्थवादी प्राप्ति दो अर्थापत्ति के द्वारा जो बाह्य अर्थवाद की प्राप्ति हो गई होने का विज्ञानवाद्वा थे अब विज्ञानवादी बहुतों का मत रखते हैं कौन गौरपाद आचार्य जी रखते हैं विज्ञानवादी का मौत ऐसा मत है ऐसा रखते हैं विज्ञानवादी पहले रख दिया गौरपादा चार जी ने रखा था ये प्रज्ञप्त अन्य गौरव ने रखा कि उनका मत रखा था भौतों का मत रखा था अब विज्ञानवादी भौतों का मत रखते हैं पांच की टिप्पणी प्रत्य वैचित्र संले अनुपलब्धि रूप अनुपत्ति तो आध्यात्तो में वैचित्र नहीं होना चाहिए विषय न हो तो वैचित्र होता है हो रहा है उसका फुलाप नहीं कर पा रहा है कभी लीलाकार कभी पिताकार ज्ञान हो रहा है इसका मतलब विषय भी है दूसरा है संकलेश उपलब्धि अनुपत्ति अगर अग्नि बाह्य विषय न हो तो क्लेश नहीं होना चाहिए क्लेश हो रहा है इसका मतलब बाह्य विषय है यह अर्थात है इसके द्वारा बाहरवाद प्राप्त होने पर विज्ञानवाद विज्ञानवाद्य उद्भावन करवाते हैं प्रज्ञप्ते इत्यादि कार्यक्रम स नि्य युक्तिदर्शन निष्यतेशना स निष्युदर्शनाषर्शन प्रज्ञते स निम्त तो तो को ज्ञान निमित्त के सहित का युक्ति युक्ति युक्ति युक्ति युक्ति से से से देखा देखा देखा देखा प्रमाण देखने से बाह्य विषय है करके तुम बोल रहे हो विज्ञान करना चाहिए युक्ति दर्शन प्रज्ञप्ते समय तत्व युक्ति देखा गया युक्ति से देखा गया इसलिए ज्ञान में सर्वनिमित्तता है बाह्य विषय के सहीद है इस ईष्यते बाह्यार्थवादी ना बहिभाषिका ऐसा बाह्य अर्थवादी के द्वारा ऐसा स्वीकार किया जाता है किंतु निमित्त से तो, अन्य निमित्त होगा निमित्त नहीं बनेगा क्यों ईष्यते अस्मा भी हम जो विज्ञानवादी बहुत है योगाचार हमारे हम ये मानते हैं भूत अदर्शन हम यथार्थ वस्तु को हैं हम युक्ति से नहीं देखते वस्तु को देखते वस्तु देखने पर बाह्य अर्थ सिद्ध नहीं होता विज्ञान विज्ञान होता है जैसे देखो घट घट बोलते हैं युक्ति घट बता रही है जब आर आहरणाधिकारी हो रहा है वस्तु तो? तो स्थिति में विचार दृष्टि से देखें तो मिट्टी मिल रहा है वो विषय नहीं मिलता बाह्य विषय होता ही नहीं तुम बाह्य विषय है कह रहे हो सब अपला जाएंगे कोई विषय नहीं मिलेगा विषय मिलने की संभावना ही हम भूत दर्शन आता यथार्थ दर्शन वाले हैं हम युक्ति के आधार पर यथार्थ दर्शन वाले हैं जैसे युक्ति बोले ऐसे नहीं मानते हम यथार्थ मानते हैं ये विज्ञानवादी का करना है प्रज्ञप्ते संष्यते दर्शनार्थ युक्ति के देखा तुमने इसलिए तुम्हें यह मानते हो कि ज्ञान जो है, होता है निमित्त सहित होता है विषय भी होता है मानते हो किन्तु निमित्त से अनिमत्वे तो तो अस्मा भी हम तो ये मानते हैं हम विज्ञानवादी बहुत मानते हैं निमित्त को अनिमित्त मानते हैं क्यों भूत हम यथार्थ यूत वस्तु देखते हैं देखते हैं आदि में करने अर्थकाल समय हो गया है निपस्य श्रीवाद्रमशे माक्षाई रंग